उधर बैध्यगण यह देखो तारकाक्ष जीत रहा है ऐसी घोषणा कर रहे थे तभी इधर से गणेश्वर सिंहनाद करते हुए बोल रहे थे देखो देखो इंद्र और रुद्र विजयी हो रहे हैं उन दोनों सेनाओं में बानु द्वारा रोके एवं घायल किए गए वीर इतनी जोर से सिंहनाद कर रहे थे जैसे वर्षा में जल से भरे हुए � कटे हुए हाथों मस्तकों पीले रंग की पताकाओं और छत्रों से तथा मांस और रुधिर से भरी हुई युद्ध भूमि बड़ी भयावनी लग रही थी दानों तथा प्रमथ गण उत्तम अस्त्र धारण कर पहले तो सहसा ताड़ वृक्ष की ऊंचाई बराबर आकाश में उछल पड़ते थे और पुनः सुदृढ़ रूप से घायल होकर भूतल पर गिर पड़ते थे दगन मंडल में स्थित सिद्ध अप्सरा और चारणों के समूह दानवों पर सुदृढ़ ठीक है, ठीक है, ऐसा कहते हुए चिल्लाने लगते थे। उस समय आकाश में देवताओं की दुंदुभियां बिना चोट के ही बज रही थीं। उनसे मेघों की गर्जना तथा कुर्द हुए शरब अष्टपदी की दहाड़ के समान शब्द हो रहे थे। दैत्यगण उस त्रिपुरु में इस प्रकार प्रविष्ट हो रहे थे, जैसे नदियां समुद्र में और कुर्� इधर अस्थधारी शूरवीर देवगण तारकाक्ष के उस नगर के ऊपर चारों ओर इस प्रकार छाए हुए थे मानो पंखधारी पर्वत मड़रा रहे हों गणेशवर त्रिपुर में तीन भागों में विभक्त होकर युद्ध कर रहे थे उस समय विद्यु माली और मय ये दोनों युद्ध में वृक्ष की भांति डटे हुए थे इसी बीच हिमालय तुल्य माली ने अपना भयंकर परिग उठाकर नंदी पर प्रहार किया। दानवेंद्र के उस परिग के आघात से नंदी विशेष रूप से घायल हो गए और वे ऐसा चक्कर काटने लगे जैसे पूर्व काल में दैत्यराज मधु के प्रहार से अव्यक्त स्वरूप भगवान नारायण भ्रमित हो गए थे। नंदीश्वर के घायल होकर रणभूमि से हट जाने पर विख्यात पराक्रम प्रधान पार्षद गणत्रुद्ध होकर एक साथ राक्षस विद्धन माली के ऊपर टूट पड़े जब विद्धन माली ने उन सभी गणेश्वरों को जो गणेश सदृश आकृति वाले तथा गणेश्वरों में प्रधान थे बानो द्वारा लगातार बीधना आरंभ किया वह उन्हें घायल करके इतने उच्च स्वर से सिंघनाद करता था मानो आकाश में बादल गरज उसके उस सिंहनाद से सूर्य सरीखे प्रभाशाली नंदी की मूर्छा भंग हो गई तब वे भी माली पर चढ़ आए उस समय उन्होंने रुद्र द्वारा दिए गए एवं प्रजलित अग्नि के समान प्रभाशाली चमकते हुए वज्र को वज्रतुल्य कठोर शरीर वाले दानों के ऊपर चला दिया नंदी के हाथ से छूटा हुआ मोतियों से विभोषित वह भयंकर वजर विद्युन के वक्षस्थल पर जागेरा फिर तो वज्ज के समान थोष शरीर वाला दयत्य विद्युन माली उसे से आहत होकर उसी प्रकार धारा हो गया मानु इंद्र के प्रहार से पर्वत गिर पड़ा हो अपने कुल वर्ग को आनंदित करने वाले नंदी द्वारा दयत्यराज विद्युन को मारा गया देखकर दानों लोग चित्कार करने लगे तब गणेश्वरों ने उन पर धावा बोल दिया। विद्युन माली के मारे जाने पर दानों दुख और अमर्ष के कारण क्रोध से भरे हुए थे, वे गणेश्वरों के ऊपर बादल की भांति ब्रिक्षों और पर्वतों की महान वृष्टि करने लगे। विशाल पर्वतों के प्रहार से पीड़ित हुए सभी गणेश्वर ऐसे किंकर्तव्य विमुद्र हो गए, जैसे � तदनंतर असुर नायक प्रतापी श्रीमान तारकाक्ष विच्छों एवं पर्वतों के समान रूप धारण करके रणभूमि में उपस्थित हुआ उस समय बहुतेरे गणेशवरों के मस्तक फट गए थे किन्हे के पेट टूट गए थे और कुछ के मुख पर घाव लगा था वे सभी मंत्रों द्वारा रोके गए सर्प की तरह शोभा पा रहे थे मायावीमय अनेकों प्रकार का शब्द करते हुए चक्कर काट रहे थे। तत्पश्चात असुर श्रेष्ठ प्रतापी श्रीमान तारकाक्ष ने पार्षदों की सारी सेना को उसी प्रकार जलाना प्रारम्भ किया, जैसे आग सूखे ईंधन को जला देती है। तारकाक्ष बानों की वर्षा करके पार्षद गणों को रोक देता था। इस प्रकार मैं की माया और तारकाक्ष के वे पुरानी जड़ वाले वृक्षों की तरह व्याकुल हो गए पुनः मैंने अपनी माया के बल पर शत्रुओं के ऊपर अग्नि की वर्षा की तथा ग्रह मकर सर्प विशाल पर्वत सिंह बाघ वृक्ष काले हिरन और आठ पैरों वाले सर्बों गैंडों को भी गिराया, जल की घनघोर वृष्टि की और झनझावत का भी प्रकोप उत्पन्न किया। इस प्रकार तारकाक्ष और मैं की माया से मोहित होकर वे गणेशसर मन से भी चेष्टा करने में असमर्थ हो गए, वे ऐसे निरुद्ध हो गए जैसे मनुष्यों द्वारा रोके गए इंद्रियों के व उस समय प्रमथ गण जल और अग्नि की महान वृष्टि हाथी सर्प सिंह ब्याग्र रीछ चीते और राक्षसों द्वारा सताए जा रहे थे माया का इतना घना अंधकार प्रकट हुआ जिसमें वे ऐसे विमोहित हो गए जैसे समुद्र के मध्य में जल की थाह लगाने वाले विमूर् हो जाते हैं इस प्रकार गणेशवर पीड़ित किए जा रहे थे तब दानवगण सिंहनाद कर रहे थे इसी बीच प्रधान प्रधान देवता अस्त्र धारण कर गणेश्वरों की रक्षा के लिए शत्रु सेना में प्रविष्ट हुए उस अवसर पर गदाधारी यमराज वरुण भास्कर एक करोड़ देवताओं के साथ कुमार कार्तिके श्वेत हाथी ऐरावत पर सवार हो हाथ में वज्र लिए हुए संयम देवराज इंद्र चंद्रमा और अपने प अंतक सहित परम तेजस्वी त्रिलोचन रुद्र ये सभी मदोद्धद देवता उत्कृष्ट बलवानों द्वारा सुरक्षित शत्रुओं की सेना में प्रविष्ट हुए जिस प्रकार मतवाले गजेंद्र वन में बादलों से घिरे हुए आकाश में सूर्य और निर्जन स्थान में स्थित गोष्ठ में सिंह प्रवेश करते हैं उसी प्रकार देवताओं ने उस सेना पर धावा फिर तो पार्षद गणों ने शस्त्र प्रहार करके दानों को ऐसा व्याकुल और दीन कर दिया कि उनका वह विशाल सेना व्यू उसी प्रकार छन भिन्न हो गया जैसे स्वर्गीय ज्योति पुंजों के महान ज्योत उष्ण रस में सूर्य मनुष्यों के अंधकार का विनाश कर देते हैं तथा चंद्रमा रात के घने अंधकार का पश्मन कर देते हैं तदनंतर अंधकार का प्रभाव नष्ट हो जाने और अस्त्र का प्रभाव बढ़ने पर दिक्पालों लोकपालों और गणाएँ को ने दो घड़ी तक महान फिर तो वे युद्ध में दानवों को विदीर्ण करने लगे वहां किन्हे के हाथ कट गए तो किन्हे के पैर खंडित हो गए किन्हे के मस्तक कट गए तो किन्हे के शरीर बानों से घिर गए इस प्रकार देव श्रेष्ठों द्वारा घायल किए गए दानव ऐसा कष्ट पा रहे थे जैसे दलदल में फंसे हुए गजराज विवश हो जाते हैं उस समय वज्रपाण्ड इंद्र अपने भयंकर वज्र से मयूर ध्वज स्वामी कार्तिक शक्तिपूर्वक अपनी शक्ति से धर्मराज अपनी भयंकर दंड से वरुण अपने उग पास से तथा पराक्रम एवं तेज से संपन्न सुंदर बालों वाले यक्षराज कुबेर अपने काल सदृश शूल से प्रहार कर रहे थे देवताओं के समान तेजस्वी एवं पूराहोती स मानो ब्रिंद पर उसी प्रकार झपटते थे मानो बिजलियां गिर रही हों तत्पश्चात मैंने देवताओं की रक्षा में तत्पर पार्वती नंदन इवन तारका पुत्र सर्व कुमार कार्तिकेय को बाण से घायल कर तारकाच से कहा दैत्येंद्र हम लोगों के शरीर शस्त्रों के आघात से क्षत-विक्षत हो गए हैं तथा हमारे शस्त्रास्त्र धज कवच और वाहन आदि भी छिन्न-भिन्न हो गए हैं इधर गणेशरों तथा लोकनायक देवों के मन में जय की अतः अब मैं इस वीर पर प्रहार करके सीना सहित नगर में प्रवेश कर जाता हूँ और वहां कुछ देर विश्राम कर शक्ति संपन्न होकर पुनः अनुचरों सहित युद्ध करूंगा मैं की ऐसी बात सुनकर उसका पालन करता हुआ रुधिर सरीखे लाल नेत्रों वाला तारकाक्ष तुरंत ही आकाश मार्ग से विद्युत पुत्रों के साथ त्रिपुर में प फिर तो मैं का पीछा करते हुए भगवान शंकर के सैनिक विशेष सोभा पा रहे थे उनके शंख नगाड़े और भेरियां बजने लगी तथा वे सिंहनाद करने लगे उस समय ऐसा भीषण शब्द हो रहा था मानो हिमालय पर्वत की भयंकर एवं गहरी गुफा में गजराज और सिंह दहाड़ रहे हों इस प्रकार श्रीमद्च महापुराण के त्रिपुरदाह प्रसंग में इलावृत्त में देवदानव युद्ध प्रसंग में परस्पर प्रहार नामक 135 अध्याय संपूर्ण हुआ